आज जो है वो शके दिन की बताएंगे आइए सब लोग हाथ जोड़िए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञान तीर ज्ञानंजना शया चक्षुमिनी संना अस्मे गुवे नमः कृष्णा वास्वाय देवक देव नंदनायच नंदगोपक कुमार गोविंदाय नमो नम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते गोपेश्वर गोपी का कांता श्री राधा कांता नमोजते भक्तम गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो देवनी रनमामी हरि प्रिया वाचकल्पत्रुभवश कृप सिंधुवशी तना पाव वैष्ण नमो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चै नरोतम दिव्यं सरस्वती व्यास तयन मुस्त्री मीकृष्ण चेतन प्रभु निद्वैतम गदाधार गौर भक्त विंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम रामा रामा हरे हरे मोल भक्त वत् भगवान की ग्रंथराज श्रीमद भागवत भगवान की श्री सदगुरुदेव महाराज की वैष्णव का परम धर्म श्रीमद भागवत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 महाराज जी का चरित्र आप सबने सुना पृथु जी महाराज जी परम गति को प्राप्त हो गए और प्रथु जी महाराज जी के ही पुत्र हुए विजेता सभा राजा विजेता सभा की दो पत्निया थी एक शिकंदनी शिकंदनी से इनके तीन पुत्र हुए पवक पवमान और सूची और विजेता सभा की दूसरी तो पत्नी थी जिनका नाम था नबस्पति इनके छह बेटा हुए पहले पुत्र थे ब्रहिषद दूसरे पुत्र गाय तीसरे पुत्र शुक्ल चौथे पुत्र कृष्ण पांचवे पुत्र सत्या और छठे पुत्र हुए जित व्रत क्रिश्ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे राजा ऋषि राजा प्रसिम्मा ऋषि जो थे वो विजेता सभा के सबसे बड़े पुत्र थे ये पूर्व दिशा की ओर बैठकर यज्ञ करते थे इसलिए इनका नाम हो गया राजा पूर्वज बहुत बड़े कर्म लेते थे और यज्ञ में पशु की बलि देते, हैं। जानवर देते हैं। थे जानवर की बलि देते थे इन्हीं राजा प्रचीमा ऋषि का विवाह माता शत्रु से हुआ समुद्र की दो कन्याएं लक्ष्मी और शत्रु शत्रु भी बहुत खूबसूरत थी बहुत खूबसूरत थी शत्रु कहते हैं कि जिस समय राजा प्रचिमा ऋषि का विवाह शत से हो रहा था तो विवाह के अग्निदेव प्रकट हो गए और विवाह के अग्निदेव ने प्रकट होकर जो है वो शतुपी का हाथ पकड़िए इतनी खूबसूरत और इन्हीं माता शतुपी ने दस पुत्रों को जन्म दिया जिन्हें कहा जाता है प्रचेता जन राजा प्रचिमा ऋषि के बेटा ये दस प्रचिताजन जो थे हैं। ये अपने पिता की आज्ञा से नारन सरोवर में तपस्या करने के लिए गए। सरोवर के पास राजमंत्र थे हैं। उस समय सरोवर से कुछ शब्द की आवाज आने लगी हुआ ये कि उस सरोवर से साक्षात महादेव प्रकट हो गए बोलो हर हर महादेव की जय महादेव प्रकट हुए और महादेव ने जनों को कहा मैं जानता हूं तुम यहाँ कुछ भी आए हो तुम सब करने यहां तो पर जो है महादेव ने रुद्र गीता का उपदेश किया जैसे भगवत गीता है भीष्म गीता है इसी तरह तो से यहाँ पर वर्णन दिया गया है चौथे तो क्षम के 24 अध्याय में रुद्र गीता 36 श्लोकों में पहले श्लोक में भगवान को नमस्कार किया दूसरे श्लोक में चार देवताओं को नमस्कार किया तो चार देवता कौन है नमो भगवते सुध्यम वासुदेवाय धीम ही प्रद्युम्न आय अनिरुद्धाया नम संतृष्ण तो सबसे पहले भगवान वासुदेव को नमस्कार किया भगवान संतकृष्ण और प्रभुम और अनिरुद्ध इनको नमस्कार सात श्लोकों में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सूर्य सोम ब्रह्म विष्णु रुद्र इसे भगवान का ही रूप बताया गया है और नौ श्लोकों में भगवान से भगवान से दर्शन की प्रार्थना की गई है पन्द्रह श्लोक से पंद्रह श्लोकों में भगवान की सत्संग की महिमा बदला कर ज्ञान भगवान से ही प्राप्त होता है इसके विश्व में बताया और अंत में दो श्लोक में रुद्र के भय से पूरा संसार जो है वो जल जाता है नाश हो जाता है इस तरह से छत्तीस श्लोकों के अंदर बड़ा सुंदर रुद्र गीता का ज्ञान दिया अब हुआ ये महादेव ने कहा मेरे पिता का नाम ब्रह्मा है हजारों मर्तबा बाद जन्म ले लो तब कर लो पर तुम्हें भगवान नहीं मिले और उससे डबल मेरा भजन कर लो मुशिब का पर तुम्हें भगवान नहीं मिले पर एक मरतबा कह दिया श्रीमत नारायण नारायण नारायण हो ना श्रीमत हे ना नारायण नारायण नारायण जमन नारायण नारायण नारायण हे नारा स्वामी नारायण नारायण नारायण तो महादेव कहते हैं कि एक मर्तबा किसी ने कह दिया नारायण उसे तुरंत भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और भगवान श्री जो नारायण है वो इसी सरोवर में विराजमान है हमारा जी जो थे कि जन नारायण सरोवर में गए दस के दस वहां भगवान की तपस्या करना आरम्भ कर दिया अब यहाँ पर जो है राजा प्रसिद्ध ऋषि जानवरों की बलि देते दे थे दे। एक दिन इनके आश्रम में देव ऋषि नाराज किया राजा प्रसिद्ध महा ऋषि ने नमस्कार किया देव ऋषि जी ने कहा राजन तुम इन पशुओं का क्यों वध करते तो पाप हा बोले वेद में ऐसा लिखा है देव ऋषि नारद जी कहते हैं ये चौथे स्तंभ के पच्चीसवें अध्याय में चरित्र आता है अहिंसा परो धर्मो जो वेद दया करना सिखाता है और हिंसा करने की निंदा करता है वो वेद कभी भी जीवों को काटने की आज्ञा नहीं देता एक अक्सर जो है हमारे पूज्य व्यास गुरु जी चरित्र बताते हैं एक आश्रम में एक शिष्य धूम्रपान कर रहा था गुरुदेव ने देख लिया मूर्द तुम्हें तो शर्म नहीं आती तुम तो धूम्रपान कर रहे हो आश्रम में तो गुरुदेव लत लग गई छूटती नहीं बोले ठीक है बेटा तुम तो सात दिन में एक पिल फिर सात दिन में एक पिएगा फिर चौदह दिन में एक पिएगा फिर महीने में एक पिएगा फिर दो महीने में एक किएगा इस तरह ये इसकी लत छोड़ देगा लेकिन ने क्या किया इस मूर्ख ने ये किया, किया कि इतवार के दिन ये खुद को झुमरूपान कर रहा था लेकिन सब शिष्यों को जमा कर शिष्यों ने पूछ लिया अरे ये तो अपराध है को डर रहे तो गुरुदेव ने कहा मतलब मतलब ये है इसका कि गुरुदेव ने छोड़ने के लिए आज्ञा दी थी लेकिन इसने क्या किया खुद को लगा और दूसरों को भी चक्कर में लगा दिया इसलिए राजा वेद में पशु मना है का लिखा है? महाभारत अनुशासन परमा एक सौ तो और पंद्रहवें अध्याय में यहाँ लिखा है हिंसा और मास की निंदा कही गई है, मघा और मास यानी कि शराब के विश्व में भी यहाँ पर मना किया गया है महाभारत शांति पर्वा तीन अध्याय सैतीसवाध्याय यहाँ पर ऋषि यज्ञ कर रहे हैं सारे देवता आ गए। बोले ऋषियों यज्ञ में पशु है ऋषियों ने कहा भाई यज्ञ में पशु तो वर्जित है बोले नहीं ये जो अज में अज अज जो वेद में कहा गया है वो कहा गया बकरा बलि मतलब बकरा देना चाहिए यज्ञ में ऋषियों ने कहा आप सबको गलत सहमी हो रही है वेद में जो अज कहा गया है वो बकरा नहीं वो जऊ कहा जाए दोनों में बहस हो रही है राजा जो थे राजा ऊपरी चर वसु गुजर रहे हैं। ऋषि ने कहा धर्मात्मा राजा है यही समस्या हल कर सकते है राजा यहाँ आइए हमने देवताओं से कहा कि वेद में जो अध्य लिखा है वो जऊ छिड़का है पर ये देवता कह रहे बोले नहीं बकरा है अब आप बताइए क्या होगा राजा ने देवों का पक्ष ले लिया बोले हे ऋषि देवता ठीक कह रहे यज्ञ में जो अज बताया गया है वो तो बकरे को बताऊ अब तो ऋषि लाल किले हो गए मूर्ख मुझे अपने तपस्वी समझा धर्मात्मा समझा तुने जानबूझकर देवों का पक्ष ले लिया या श्राप देते तेरी कीर्ति का नाश है खत्म तो? देवताओं ने क्यों नहीं बचा लिया राजा वस्तु को राजा वसु ने अधर्म के पक्ष में गया। इसी तरह वेद में जो अज बताया गया है वो बकरा नहीं बताया गया वो जउ और छिलका ये बताया गया इसलिए हम डालते डालते हैं छिलका है। इसी तरह मनु समृद्धि अध्याय पांच यहाँ लिखा है शुक्र सुअर और सब प्रकार की मछलिया ना खाए श्लोक नंबर पाँच जो जिसका मांस खाएगा वे उस मांस खाने वाले को खाएगा पशु का वध करने से स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है कालिका लिखा ये मनुस्मृति इसलिए मांस खाना छोड़ देना चाहिए ये मनुस्मृति पांचवा अध्याय श्लोक नंबर है अड़तालीस खुल्ले अल्फास में लिखा है खुल्ले अल्फास जो पिसाज की तरह मांस नहीं खाता वे संसार में सबका प्यारा होता है और रोग से पीड़ित नहीं होता है उसे कोई बीमारी नहीं लगती है मारने की आज्ञा देने वाला मतलब उसको काटने की आज्ञा देने वाला एक टुकड़े टुकड़े करने वाला तो बेचने वाला तीन मोल लेने वाला खरीदने वाला चार पकाने वाला पाँच परोसने वाला खाने वाला सात मरवाने वाला आठ ये आठों घातक हैं पापी है और हर वर्ष हर्षोमेघ जो करते हैं और जो बिल्कुल ही मास नहीं खाते हैं बड़ा सुंदर ही है श्लोक नंबर 53 से 54 फोर सुंदर श्लोक है जो लोग अश्व में यज्ञ करते हैं और जो लोग केवल शाकाहारी हैं, उन्हें वो फल ऐसे मिल जाते हैं ये मनुसमृति है। महाभारत अनुशासन परवा मन मांस खाने की इच्छा करने वाला दूसरा वाणी मांस खाने का उपदेश देने वाला तीसरा अवसाधन यानी के मांस वाला ये पापी है मांस का प्रचार करने वाला भी पापी जो बोले कहीं नहीं लिखा खा लो खा लो खा लो ये देखो ये लिखा है देख सकते हो और पूरी दुनिया तो सुन रही है इंटरनेट के माध्यम ऐसी जो मूर्ख ये जानते हुए भी के पुत्र के मांस में और दूसरे के मांस में कोई अंतर नहीं है मो मांस मास्क खाता है वे न, वे आदम खोरे वे कौन है ग्यारहवें श्लोक में लिखा है अनुशासन पर आदम खोरे महाभारत अनुशासन परवा एक सौ पंद्रहवा अध्याय जो दूसरे के मांस से अपना मांस बनाना चाहता है वे नीचे ही दुख उठाता है बोलते ना कि भाई थोड़ी जान बन जाएगा हम लोग मास्क खा लेना है देख लो थे लिखे है श्लोक नंबर बारह अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला और जो केवल मग यानी कि शराब मांस का परित्याग कर देता है उन दोनों का एक ही फल मिलता है जो बात मनु समृद्धि में लिखी थी यही बात महाभारत के अनुशासन भ्रमा में भी एक सौ अध्याय के श्लोक नंबर आठ में लिखी है जो पहले मांस खाता है खाता रहा हो और बाद में उसका त्याग कर दे उसको जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उसने संपूर्ण वेद और यज्ञ यज्ञ भी नहीं प्राप्त कर, करवा सकते हैं जिसने पहले खाया और उसके बाद छोड़ दिया उसको इतना पुण्य मिलता है कि वेद और उपनिषद यज्ञ का फल में भी शक्ति नहीं है जो से वो पुण्य दे सके इतना पुण्य बताए श्लोक नंबर 16 के अंदर अहिंसा परो धर्मस्यता हिंसा परम तपहा अहिंसा परमो सत्यम यतो धर्म पर्वते तेईस वर्ष अहिंसा परम धर्म है अहिंसा मतलब सब पर सपया करें परम धर्म है हिंसा परम तप है किसी को तक न दो इसको कहते हैं परम सप है और अहिंसा ही परम सत्य है दया ही क्या है? दया धर्म का मूल पाप तप अभिमान उसी दया न छोड़िए जब तक में प्राण मां काट यानी कि लकड़ी से या पत्थर से पैदा नहीं होता हैगा वे जीव की हत्या करने पर ही होता हैगा उसके खाने से महान दोष लगता है ना ये लकड़ी से पैदा होता है ना पत्थर से पैदा होता है इसलिए कुछ लोग बोलते हैं फल फूल भी तो खा रहे हो वो तो अपराध है लेकिन लकड़ी से पैदा होता है और दूसरी बात है कि भगवान ने कहा है गीता में पत्थर पुष्प मतलब पत्ता पुष्प फल मुझे दो मैं उसे स्वीकार करता हूं जो लाता है जो मारने की अनुमति दे जो वध करता है जो खरीदता है जो बेचता है जो पकाता है जो खाता है देखो यहाँ पर भी ये लिखा है जो बात मनुष्यमृद्धि मन हमने देखी अत्याय पांच में वो ही ऐसी बात यहाँ पर है अगर वो सही नहीं कह रहा ये तो सही कह रहा है ना भारत में तो यहाँ पर सात तरह के बताए और वहाँ कितने बताए आठ तरीके के बताए ये मात भक्षण करने से महान दोष दोष है क्योंकि मांस की उत्पत्ति जीव्य से होती है इस तरह से यहाँ पर बताया मांस से ऐसी हाँ। मासा का भक्ष्य यते मदम भक्स्या सत्म अहम्र इसलिए मांस की उत्पत्ति वीर से होती है ब्रह्म विवृद्ध प्राण प्रगति कांड यहाँ जो है दुर्गा देवी का पूजन यहाँ बताया कैसे होती है तो आप वैसे करते हो जैसा बताया यहाँ लिखा है कि नवरात्रि की जो नवमी तिथि होती है उस दिन दुर्गा देवी को बलि दान देना चाहिए अब बात थोड़ी थी लोग बोलेंगे देखो महाराज ने लिखा तो है बलि दान देना चाहिए अब कैसा है कि जो शास्त्र पढ़कर नीचे शास्त्र किसी हाँ के हाथ के नीचे रहकर सीधा जा सकता है क्योंकि शास्त्र की भाषा केड़ी है आगे आएगा विचित्र भाषा बोलने वाला अंश शास्त्र है लिखा क्या और मतलब क्या उसका निकल जाएगा अब कुछ लोग कहेंगे भाई यहाँ तो लिखा है प्रगति कान में ब्रह्म के संस्थित अध्याय में कि दुर्गा देवी को नवमी में बलिदान देना चाहिए अब क्या बलिदान देना ये देखिए हिंसा जयंता हिंसा जयंता तपापस्या लपते तंत्र संशया जो यम हांति काम हांसी चेती वेदस्य में बचा बलिदान देना है वो किसी जीव को काटने का बलिदान नहीं है क्या बलिदान आ जाए माता जी बहुत मार्क था अब नवरात्रि के नवमी की थी अब मैं मास्क का बलिदान दे रहा हूँ यानी कि इसको तो त्याग कर रहा हूँ तो ये बलिदान दिया हे माताजी जी बॉडी खराब थी आज मैं नवरात्रि की नवमी तिथि को बलिदान दे रहा हूँ कि अब मैं नहीं मैंने जो भी कुकर्म किया है उसका बलिदान दे देना तो ये लिखा बलिदान हम बोलते ये बलिदान ये बलिदान लिखा इसलिए इंग्लाज में जो है इंग्लाज में बलिदान देना पड़ता है इसलिए इंग्लाज में पसंद की चीज को छोड़कर आना पड़ता है हम बोलते हे माता जी बेंगन मेरा दुश्मन है इस बेंगल से कहां जान चला? इसलिए मैं आपके धाम आया हूँ इस बेंगल को मैं छोड़ नहीं पसंद की चीज को छोड़ना याद है। बताया। इस तरह से कई ग्रंथों के माध्यम से हम सबने जान लिया कि हमारे धर्मशास्त्रों में मार खाना नहीं है